संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व संसप्तकों और अश्वस्थामा के साथ अर्जुन का घोर संग्राम अर्जुन के हाथ से दंड और दंड का वित्रार्थ ने पूछा संजय अर्जुन का संसप्तकों तथा तो अश्वस्थामा के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ संजय ने कहा महाराज सुनिए संसप्तकों की सेना समुद्र के समान दुर्लंघ थी तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया वे तेज किए हुए बाणों से कौरव वीरों के मस्तक काट काट कर गिराने लगे थोड़ी ही देर में वहां की जमीन पट गई और वहां पड़े हुए ढेर ढेर के धेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देते लगे हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने रथों हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित यमलोक भेज दिया तीखे बाण मार मार कर शत्रुओं के सारथी ध्वजा धनुष बाढ़ तथा रत्नजटित मुद्रिका से हाथों को भी काट गिराया जब एक बड़े बड़े योद्धा अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी तो भी वे अपने अस्त्रों से उनका निवारण करके बाणों से मार मारकर शत्रुओं के प्राण ले ले जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहे थे उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी एक हजार महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे उनका यह पुरुषार्थ देख देवता सिद्ध ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने धुंध बजाई और अर्जुन तथा तो श्रीकृष्ण पर फूलों की वर्षा की फिर वहां इस प्रकार आकाशवाणी हुई जिन्होंने चंद्रमा की कांति अग्नि की दीप्ति वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजय हैं, ये संपूर्ण प्राणियों से श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इस आश्चर्य में वृत्तांत को देख और सुनकर भी अश्वस्थाम युद्ध के लिए भली भांति तैयार हो श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर धावा किया उसने श्री कृष्ण को साठ तथा अर्जुन को तीन बार मारे तब अर्जुन ने क्रोध में भर कर तीन बाणों से उनका धनुष का प्रहार किया इतना ही नहीं अस्वस्थ अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक कर उनके ऊपर हजारों लाखों और अरबों बाण बरसाए उस समय ऐसा जान पड़ता था मानव उसके तर्कस धनुष प्रत्यंचा रथ ध्वजा तथा कवच से और बाह हाथ छाती मुंह नाक कान आंख तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम रोम से छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने बाढ़ समूहों की से उसने और अर्जुन को बिंध डाला और अत्यंत प्रसन्न होकर समान भयंकर गर्जना की अश्वस्थाना की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाण के तीन तीन टुकड़े कर डाले इसके बाद उन्होंने सप्तकों के रथ हाथी घोड़े सारथी ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर से मारना से आरंभ किया। छूटे हुए नाना प्रकार के तीन मिलकर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजे सजाए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का सफाया कर डाला शत्रु में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए बराबर सामने डटे रहे उनके धनुष बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, हाथ के हथियार, ध्वजा, घोड़े, रथ की ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। पार्थ के के बाणों प्रहार से रथ घोड़े और हाथियों के साथ उनके सवार भी धराशाई हो गए यह देख अंग भंग कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से हाथियों पर सवार हो वहां चढ़ आए किंतु अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच मर्मस्थल महावत ध्वजा और पताका आदि को काट डाला इससे वे हाथी वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति जमीन पर ठह पड़े इसी बीच में अश्वस्थामा ने अपने धनुष पर दस बार चढ़ाए और मानो एक ही बार छोड़ा हो इस प्रकार उन दसों को एक ही साथ छोड़ दिया उनमें से पांच बाणों ने तो अर्जुन को घायल किया और पांच ने श्रीकृष्ण को छत विछत कर दिया उन दोनों के शरीर से खून की धारा बहने लगी उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब वे मारे गए उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन भिलाई क्यों कर रहे हो मारो इसे जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है उसी प्रकार लापरवाही करने से यह शत्रु भी प्रबल होकर महान दुखदायी हो जाएगा बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वस्थामा की बांह छाती सिर और जंघा को बाणों से छेद डाला फिर घोड़ों की बागडोर काट कर उन्हें बाणों से बीजना आरंभ किया घोड़े घबरा कर भागे और अश्वस्थामा को रणभूमि से दूर हटा ले गए अस्वस्थामा अर्जुन के बाणों से इतना घायल हो चुका था कि फिर लौट उसने लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर उसने आराम किया और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया कृष्ण और अर्जुन अर्जुनों का सामना करने चल पड़ती है। इसी समय उत्तर की ओर पांडव सेना में बड़े जोर का आर्थनाश सुनाई पड़ा महादंड धार पांडवों की चतरंगणी सेना का संहार कर रहा था यदि भगवान कृष्ण ने रथ को लौटा उधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा मगध देश का राजा दंडधार बड़ा पराक्रमी है वह कहीं भी अपनी सानी नहीं रखता इसके पास शत्रुओं का संहार करने वाला एक महान गजराज है इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और बल तो सबसे अधिक है ही इनमें से किसी भी दृष्टि से यह राजा भगदत्त से कम नहीं है पहले तुम इसी का संहार कर डालो फिर संसप्तकों को मारना इतना कहकर भगवान ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया वह काले लोहे के कवच पहने हुए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को अपने मदोन्मत गजराज के द्वारा गिराकर कुचलवाटा वहां पहुंचते ही श्रीकृष्ण को बारह और अर्जुन को अर्जुन को सोलह बाढ़ मारकर नंडधार ने उनके घोड़ों को भी तीन तीन बाणों से घायल किया इसके बाद वह बारंबार हंसने और गरजने लगा तब अर्जुन ने भल्लों से उनके धनुष बात्यं और ध्वजा को काट दिया इससे हो ने कृष्ण और अर्जुन को घबराहट में डालने की इच्छा से अपने मदोन्मत गजराज को उनकी ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर वार किया यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने तीन छोर चलाकर उनका दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट डाला इसके बाद उनके हाथी को भी सौ भार मारे उनकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर जोर से चिगारने लगा और चक्कर काटता तथा लड़कड़ाता हुआ इधर उधर भागने लगा अंत में ठोकर खाकर वह महावत के साथ ही गिरा और मर गया युद्ध में दंड धार के मारे जाने पर उनका भाई दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ाया आते हुए श्री कृष्ण को तीन और अर्जुन को तेज किए हुए पांच तूमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा तब अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें का, का मस्तक कटकर हाथी पर से जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाणों से विदिर्ण कर डाला उसकी चोट से अत्यंत व्यसित होकर वह हाथी चिघाड़ता हुआ गिर कर मर गया तत्पश्चात दूसरे दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ आए परन्तु सभ्य साची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत की घाट उतार दिया फिर तो शत्रुओं की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अंजुन संसप्तकों का संहार करने के लिए चल दिए